शांति शांति ही ओम इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम वेद प्रतिपादित धर्म के संबंध में विचार कर रहे हैं इस क्रम में ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त के कुछ मंत्रों पर बात हुई इस सूक्त का देवता तीन मंत्रों का अंतिम संवन और ऋषि संज्ञान तो सुवन ऋषि और संज्ञान देवता अर्थात इसमें क्या बताया है और उसे कैसे करना है कौन बता रहा है तो बताया कि जो हमने मंत्र देखे उन सब में एक महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य का यदि विचार ठीक हो मन ठीक हो तो व्यवहार ठीक होना बहुत सरल हो जाता है आसान हो जाता है इस सुख का जो अंतिम मंत्र था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है समानी वा आकूति ही समान हृदयानी वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासती दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण हैं एक नया शब्द है आकूति और एक शब्द है सुसाहसति ये हमारे लिए कुछ नए प्रयोग हैं सामान्य संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं देखते तो वो जो मंत्र है समानी व आकूति कल हमने बताया आकूति उत्साह करने का आग्रह जो हमारे में हो वो सब में हो किसी एक एक में होने से और बाकी में नहीं होने से नहीं चलता जब कोई काम हम मिलकर करते हैं तो सब में उत्साह की आवश्यकता होती है सब में स्फूर्ति सब में चेतना सब करने के लिए उत्सुक तो ऐसे हमारा काम होना चाहिए हमने देखा हृदयानी वह हृदय रिदय और मन के बारे में भी हमने विचार किया हृदय से जुड़े हुए भावना से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द जिनकी चर्चा की काम संकल्प विचिकित्सा धृति अधिक श्रद्धा अश्रद्धा भी ह्री श्री ये सारे जो शब्द हैं मन से संबंधित हैं और मन के जो अलग अलग परिस्थिति है मन के अलग अलग स्तर हैं विचार की श्रेणियां हैं उनको बताते हैं तो समानी व आकूति ही समाना हृदयानी व समान वस्तुओ मनो और अंतिम पद है यथावह सुसहासती ये सब मिलकर के तुम्हारे जीवन को कैसा बनाए एक दूसरे से सहयोग करने वाला बनाए एक दूसरे की सहायता करने वाला बनाए तो जो सहाय है वो सुसहाय हो जाए अच्छी तरह से सहायता करने वाला हो जाए ऋषि दयान इसका एक अर्थ करते हैं कि हमको कभी किसी के दुख से प्रसन्न ना होना चाहिए दुख हम किसी के भी दुख में सहयोगी बने उसका कुछ सहयोग करें समर्थन दें साथ दें उसके लिए कम से कम सद्भावना करें ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में ये बात समझ लेनी चाहिए कि मनुष्यों में जो प्रवृत्ति होती है वो प्रायः ये होती है कि हम किसी के दुख से दुखित नहीं होते दूसरे की प्रसन्नता में हमें प्रसन्नता भी नहीं होती हम अपने ही सुख में सुखी होना चाहते हैं और अपने दुख को ही सबसे बड़ा मान करके उसमें दुखी होते हैं हम सुखी होते हैं तो हमें लगता है सभी सुखी हैं हम दुखी होते हैं तो लगता है कि सबसे अधिक दुख हमारे पास ही है समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है जो मनोवैज्ञानिक है जब मनुष्य के मन में परिवार में समाज में कोई सुख का अवसर आता है तो वह अपने साथियों को दूसरों को बुलाता है और जब दुख का अवसर आता है तो सभी लोग जुटते हैं क्योंकि सुख और दुख तो आते रहते हैं क्योंकि मनुष्य का जन्म है प्राणी का जीवन है तो सुख और दुख होने ही हैं ये स्वाभाविक तो ये सुख और दुख होते तो हमको ही हैं ये भोक्ता को ही होते हैं लेकिन जब दूसरे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं तो उसके जो अनुभव हैं इसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाती मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो ये जब किसी बात को करता है तो उसमें वो समाज को अपने साथ देखना चाहता है सुख की परिस्थिति में भी वो समाज को साथ देखना चाहता है और दुख की परिस्थिति को भी वो समाज को अपने साथ देखना चाहता है और इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ है यदि ऐसा नहीं हो तो मनुष्य के लिए बहुत कष्ट बढ़ जाए वो ये है कि जब मनुष्य सुख पाता है कहीं से प्रसन्नता का उसे अवसर मिलता है तो यदि उस प्रसन्नता को व्यक्त न करे तो वो प्रसन्नता क्या हुई और यदि उस प्रसन्नता को कोई व्यक्त भी करता है उसका कोई भागीदार ना हो कोई दृष्टा ना हो कोई साथी ना हो फिर उस व्यक्त करने का लाभ क्या है हम अकेले बैठकर हंसते रहेंगे तो उस हंसने से क्या होगा हम अकेले बैठकर यदि खा लेंगे तो उस खाने से भी क्या होगा हमें कौन सी प्रसन्नता होने वाली है तो इसलिए मनुष्य की जो सामाजिकता है उसका एक गुण है उसकी विशेषता है वो सामाजिकता मनुष्य को उसके सुखों में सुख को बढ़ा हुआ अनुभव कराती है सब लोग उसके सुख में जब प्रसन्नता का अनुभव करता है तो सब लोगों को देखकर उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है उसका सुख बढ़ जाता है और जब वो दुखी होता है यदि समाज में ऐसा हो कि जिसके दुख का अकेले ही झेलना है अकेले ही सहना है तो ऐसे व्यक्ति का दुख बढ़ जाता है असह्य हो जाता है लेकिन जब उस दुख में कोई सहानुभूति व्यक्त करने वाले आ जाते हैं उस दुख में कोई संवेदना व्यक्त करने वाले आ जाते हैं उस दुख में कोई सहयोग करने की इच्छा वाले आ जाते हैं तो मनुष्य को अच्छा लगता है उसका दुख काम हो जाता है तो वो जो सुख और दुख है मनुष्य को अकेले ही न तो सुख की अनुभूति अच्छी हो सकती है न दुख की अनुभूति बहुत बार हम छोटी आयु में ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति रुगण हो गया बीमार हो गया दुर्घटनाग्रस्त हो गया परेशानी में हो गया तो लोग क्या करेंगे मिलकर क्या करेंगे हर व्यक्ति आता है वो दुख के बारे में पूछता है और आदमी वही वही बातों को दोहराता रहता है कभी कभी तो लगता है ये सब व्यर्थ है लेकिन यदि आप इसको अनुभव करके देखें तो आप ये सोचिए कि यदि कोई मिलने ही ना आए तब मनुष्य की दशा कैसी होगी वो भले ही हर बार आने वाले को अपनी कथा सुनाता है अपनी व्यथा सुनाता है लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती उससे एक लाभ होता है कि वो बार बार सुना करके वो दुख को कम कर लेता है जो दुख की परिस्थिति है वो उसके लिए सामान्य हो जाती इसलिए हम ये अनुभव करते हैं कि हम बीमार हो गए कहीं संकट में हो गए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे मित्र हैं हमारे संबंधी हैं हमारे साथी हैं वो हमसे मिलें हमारे पास आएं, हमारे सुख में दुख में संवेदना व्यक्त करें भागीदार बने इसलिए जब कभी कोई दुर्घटना होती है कोई व्यक्ति बीमार होता है तो लोग उसे मिलने जाते हैं उसका हालचाल पूछते हैं उसे सांत्वना देते हैं उसके ठीक होने की आशा करते हैं अपना कोई परामर्श देते हैं तो व्यक्ति को उस समय में जो मानसिक तनाव और पीड़ा होती है उससे बहुत बचाव मिल जाता है इसलिए मनुष्य के सामाजिक होने के कारण उसके सुख दुख भी सामाजिक हैं वो समूहों के साथ ही अनुभव में अच्छे आते हैं दुख है तो कम हो जाएगा सुख है तो बढ़ जाएगा ऐसे ही सुख में भले ही उसको खर्च करना पड़ता है उसको परिश्रम करना पड़ता है लेकिन उसको ऐसा करके अच्छा लगता है उसे लगता है कि इतने सब लोग उसके साथ उत्सव मना रहे हैं उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं तो ये जो प्रसन्नता में प्रसन्न होना ये हमारी प्रसन्नता को बढ़ाता है तो ये जो प्रसन्नता को बढ़ाने है ये मंत्र में जो बात कही गई है सुसाहती अर्थात हम किसी के दुख को देखकर प्रसन्न ना हो और किसी के सुख को देखकर हम दुखी भी ना हों मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है यदि वो लाभ वो सुख उसे ना मिलकर किसी दूसरे को मिल जाए पड़ोसी को मिल जाए परिचित को मिल जाए उसका दुख ना मिलने के दुख से भी अधिक हो जाता है उसको यह लगता है मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन मेरे पड़ोसी को मेरे साथ वाले को मेरे मित्र को भी वो नहीं मिलता तो मेरे लिए बड़ा संतोष का विषय था लेकिन यदि मेरे से भिन्न को मिल गया और कहीं मेरे शत्रु को मेरे विरोधी को या जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं, उससे मिल गया तो, तो फिर दुख की कोई सीमा ही नहीं होती फिर हमको अपने को सुखी बनाने के लिए सामान्य बनाने के लिए बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं उसने गलताल लिया उसने रिश्वत मैं सफल होता हूं तब वो मुझे बुरे नहीं लगते तब मैं उनको कारण नहीं बताता तब मैं किसी को कहता नहीं कि मैं तो कर इसके कारण से लाभ में हूं लेकिन दूसरे को इसी कारण से मिल जाए तो उसके मन में दुख आता है तो मंत्र में जो विशेष भाव यहां दिया गया वो यह है कि हम इस संसार में रहते हुए किसी को दुख देने की इच्छा न करें हम किसी के सुख की कामना करें हम उसके प्रति सद्भाव रखें और यदि कोई दुखी है तो उसके साथ सहानुभूति रखें इसको हमने पीछे योगदर्शन के एक सूत्र से समझाने का यत्न किया था मैत्री करुणाम मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्तप्रसादन प्रसादन संसार में आप प्रसन्न रहना चाहते हैं सुखी रहना चाहते हैं युक्त रहना चाहते हैं तो सदा आपका दूसरे को सहयोग करने का दृष्टिकोण रखना होगा दूसरे की सहायता करने का दृष्टिकोण रखना होगा और वो दूसरे की सहायता निष्काम भाव से की जाए तो ज़्यादा लाभदायक होती है प्रायः एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है हम भूल जाते हैं जब यदि कोई हमारी सहायता करता है तो हम ये कहते हैं भाई साहब हमारे लायक कोई काम हो तो बताना हमारे आप कभी दुखी हो तो हमें याद करना इस पर एक रोचक दृष्टान्त मुझे याद आता है महा रामायण का एक प्रसंग है जब लंका विजय के बाद राम अयोध्या में पहुंचते हैं और महीनों तक अतिथियों का स्वागत सत्कार होता है उत्सव होता है उस परिस्थिति में जब धन्यवाद का अवसर आता है सबके विदाई का अवसर आता है तो राम बारी बारी से सबका धन्यवाद करते हैं और सबके लिए विदाई की बात कहते हैं तो उस धन्यवाद के प्रसंग में जब आखिरी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने देखते हैं कि हनुमान है तो राम हनुमान का धन्यवाद नहीं करते और कहते हैं कि धन्यवाद मैं करूंगा भी नहीं उन्होंने वह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य उजागर किया है मई एव जीर्णता योपकृतम या कपे नर प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांश कहता है कि जो कुछ तुमने उपकार किया है जो तुमने मेरा सहयोग किया है जो मेरे लिए कष्ट उठाए हैं साथ दिया है काम किया है वो बस मेरे तक ही रहना चाहिए अर्थात उस कार्य का जो प्रतिकार है वो करने का कभी अवसर नहीं आए मैं जीर्णता यातु तु य त्वोपकृतम हे कपि हे हनुमान जो तूने मुझ पर उपकार किए हैं वो उपकार बस मेरे अंदर ही सीमित हो जाएं मेरे अंदर ही समाप्त हो जाएं मेरे तक ही रहें क्यों नरह प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्ष जो मनुष्य उपकार के बदले में उपकार करने की इच्छा रखता है तो ये उपकार तो तब करेगा ना जब उस पर कोई संकट आएगा कोई दुख आएगा कोई विपत्ति पड़ेगी कोई मुसीबत आएगी तो मुझे उसका सहयोग करने का अवसर तब मिलेगा जब मुझे पहले उसके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो रामचंद्र कह रहे हैं नरह प्रत्युपकारार्थी जब कोई व्यक्ति उपकार के बदले उपकार करना चाहता है वो वास्तव में उपकार नहीं करता है बल्कि उस पर विपत्ति की कामना करता है नरह प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम ओ शांति पृथिवी शांतिराव शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति श्याम cha yeah.